ओ भैया दूध ना लाया हरी के मई ध्वध ध्वध है उनने देख चा ने रु ने हो तो बात हुई इतने एक बार सुन के आर साहब माना कमराव ने घोड़ी करसी को घोड़ी पे सवार होके के कहा है आर साहब महाराज मंगल सिंह पे और ईश्वर जी की दरखास्त और महाराज मंगल सिंह भाई चलो भूपुमराव गेद अलवर की लीनी चलो भूपमराव गे ललवर की लीनी जाकर लिखा बयान लिखा कैर्गी दीनी ना पटवारी सिपाई ना है प्यादा असर घुरचड़ी हो जमा कुछ मांगे ज्यादा चेरो ना कथो दरबार सिंह बड़ा इरादा जो तेरी भगर गयो हो जेल सु दुख हमको दे वह मिर्जा पर की राजा हूं जमा घुरचड़ी ले ओ महाराज बताओ आपके लिए जमा में या घोटी के लिए जमा देख उमराव ऐसा कर रहा है कि हाँ ऐसा कर रहा ठीक अच्छा भाई उमराव आप जाइए और मैं इसकी बहुत कुछ छानबीन करूंगा और मैं सोचूंगा कैसा बहुत अच्छा साहब यार मालूम पड़ी कान है घुस मेो खान ने खिलाफ और तम पे रपट कर घोड़ी पे चढ़ के आरो वही रस्ता में, में जादू दोनों भाई जैसे घोड़ी आ और हूं घटड़ी ने कड़म हुई आई बिंदु भाई घोड़ी आवे कोती जापे माना कोमराव घोड़ी छोड़े घुटड़ी मे खाने हूं दिनों है हाथ दिखा जैसे गोली छोड़ी फट या हाथ दिखा, दिखा दियो मे खनरा करे कहा है बेकूफ आखिर चाचो है के तेरी है आज जाकर कंकट काट देता लिख के कागज और या उमराव को दियो कौन ने घुचड़ी ने ओ भाई चाचा डांट या कागज ले जा कैसे <coughs> कागज के बात ले और चाह अपने घर बात लीजो जब या कागज बाचो अलवर करी रिपोर्ट बना हम दीना दागी अलवर करी रिपोर्ट बना हम दीना दागी में आग लगा दी बकरी गेरी भून उठ के गोली फोड़ी हमने हमने अपनी छोड़ी मिथी लगा के जोड़ ले कागज ली जो देख चाचा उन बहन में आप चरा बाकी रहा है कि चाचा अब तू अपनो सूत ब्याज पैसा पैसा लगा के जोड़ लीजो कि उन नित्य बाकी रहा है अगर जो कुछ और कमा बेशी है बकाया हुए तो बस कह दीजो अब भी देवाड़ है ठीक शाम को आर सोए पड़ी माना कुमरा हर बक्स मेड़ी में सोवियो रात को सीढ़ी में जा खड़ो काल को उमराव मारो ले बिंदु हाथ में सीढ़ीन में हंसाब हाँ आधी आग जाने बारह बजे एक बजे डेढ़ बजे और हूँ उमराव की जो बेहर बनी हुई मेड़ी में सुतर के और ई पी एस को बाहर आई मेड़ी में जे देखे तो बिंदु हाथ में है सांगा नेरी फेटो हार हिरमच की धोती मूँग या कमरी हार में छा पड़ रहा और सीढ़ी में खड़ा पिछा दियो जब भी करे घुराची हाँ अरे तेरो ना ओ बेटा खैर तेरी दादी तेने धन की पूंजी फूंक दी ऐसा घाला घान और आखर मलका मौत है घुलटती तू कुछ तो खुदा पिता ओ बेटा अब भी चेरो पेट ना भर ऐसा क्यों करो जावे ना पनु आग ना पनुई आग कहा आते हैं तीनों को तीनों चौंढावता चौंडाओ तब आके ये बोला के बढ़िया एक काम करवा घुर्टी बोलो मीओ खा हाँ क्या भाई चलो अब सब कहा आता है महादेव जी पे झिरमे एक दुरात हुए क्या यार घुर्टी बोलो के मेो खां बाबा के पिए या ठाकर ने बहुत दाल मलिदा मारा ठोस को बलजी ठाकरे चलो आजवा के पे चले क्या भाई चलो ये तीनों का तीनों जात पहुंचा और इन्हें जाके रामा कृष्णा कर बल जी ठाकर बोलो आइए खुदा बकसाओ भाई किस आया तो चाचा अब तू बाप को पगड़ी पर भाई अब का बने नहीं, खाए। खाओगे? खाए। तो सुने के बात ऐसे मोहसालू हुए गुड़ लो आटो लियो डाल और घे लो लाला दाल चोर बनाओ बात तम भी खाओ में भी खाओ अच्छा घुर्डी बोलो कि मे खा कह भाई तो ठाकर और उम दो ये तो खेर भाई ये हमारा खा भी यार मेरो या या दाल मलिदाल यहाँ पे करवाओ चोर माया उमदा फट साब इसके लिए सामान दे दिए दाल दे दी आटो दे दियो और घुड़ दे दिया आपने साह चोर माँ को, को लगा जब भी घुटी बोलो कि यार मेख ऐसो काम कर भाई कि तू तो, तो पैहरा पे बैठ जा और यार मेरी आंखन में कुछ नून मिर्चों घोड़ो पड़ो है मैं दो घड़ी आराम कर लूँ मैं आंख मोड़ा लू सो मैं थोड़ी दी कि मैं सो जाऊ उमदो तो रोटी किरण लग जावे घुरा चढ़ी लौट जावे ये मेवखा बोलो कि यार घंटे ना इंजिना होगा अब तू बैठो बैठो कहा करे पहरा पे तू है ना तो जिनके जरसो लग रो बिंदुगर की कर नारा नहीं मांझ लो अब ये कोर वोर सी कुछ ऐसी चीज ले कर नारा ने मांझे जब जाने खा चोर बन के तैयार हो गोर के। और गए दाल की कसारे पकना, और यह ठा करके वेही मानू गई ये बोलोगे भाई ये तो मेवरा मेरा सराज या चोर माए खाए बोल रहे मेव खा हाँ चाहते रे तेरी ऐसी कैसी काम ओ कम खा तम तमकू शर्म नहीं आवे कैसे भाई जवान पाड़ के कर दिया जे दिल सोचो आप तमकू श्रम नहा वे मेो खां का कहा चाहो चाखी पीसे हैं बाप अबू घिरो पड़ो नहीं अलव रे यार शर्म आनी चाहिए और दुनिया में हो रही बाई घुचड़ी मेो खां घुचड़ी मे खां बड़ा सुरमा बड़ा लड़ाकू बड़ा बहादुर बड़ा छत्री और क्या ये बुजुर्ग आदमी पे बुढ़ापा में चाखी पिछवा रहा हो तब घी कुछ सुवरो सोरो जाकर बेटी का ठाकर में जो तेरी काम है ये मेरा सुर दाल चूरमा खान ना जी। बड़ जोटे -जोटे दी बड़भार बैठा हुआ झूठे झूठे आखने में कौन घुचड़ी जबी बोले रहे लाला घुसी हा चाचा अरे तेरी इसके ओ भाई त्योहारो बाप बतायो जेल में लियो राज ने घेर तो शर्म नहावे वे का हाथ तू फिरा हा, दुनाड़ी लिए त्योहारो दुनाली को राखड़ो ए त्योहारो बाप तो कैद में जेल में चाखी पीस रो और तम दुनाली ने नहीं जोड़ रहा ये बोलो करे मे खां हां भाई कहते तो दिवाड़ी बैठा हो जा तो रोटी जब खानी है जब पहले बाप छोड़ बाप नहीं छूट, ना छोटे इतने इतने खाणो नहीं खाए बच्चों चोदा जितने खा जाए तो खा ले खूब धापे और यार ये गल्लो जित खा ले बाकी का अपना पल्ला में बांध के और चोर सीट का घुमट आ जाओ हूँ मिलेंगे कोई हलाम बापे छोड़ा भाई बहुत अच्छा बात है तो दोनों भाई आप दुनाली ने ले लेके चल तब हो जाए अलवर को धर्म जल पड़ी और ये अलवर में बड़ा कहा के जेल तो जादना जेल पे चौक की पह किस को लकजी ठाकर को पहरा पे और ये दोनों भाई जा जैसे आके करीब रहा जब लगजी ठाकर के कौन घोटे बोला कहे कौन हुआ तो तेरी खाट में वो इंसान है कौन तुझे मालूम नहीं है घुचड़ी हो घुचड़ी हाँ घुचड़ी दोनों भाई चल दिया डटा जेल के पे लगजी ठाकर डोले अगस्त में इन्हें चपड़ो दे हा चप्रो छाते पे चढ़ा जबी घुस बोल रहे ठाकर साहब एक काम कर तू अपनी ड्यूटी भुगता दे हमने अपनो काम कर ले और तू खामोखा हमु को हत्या में हाथ दिवाण दे भाई हरदा डोडो सड़क जा मत दे हमकू जान बाइक कड़मस कूटे बो चले जाने चरा कितकू जाएंगा प्यार मान जा भाई उन्हें क्या अच्छा ऐसी भी तुम्हारी हिम्मत है आज भी मुझसे मुझसे चला जाओगे आज भी चला जाओगे तुम कहते यार आज तो फिर सुना चला जाते हाथ में हमारे जेड़ो ना जो पकड़ेंगे डाक तू कहा कर सके हमारा खरे कम खत्म तुम्हारे साथ बात बुरा करूंगा अच्छा अच्छो क्या रोगे ना ठाकर साहब रहने दे भाई मान जा नहीं देखे नहीं बोलो रे मेखा ही ना माने ना माने भाई मन करो मानो नहीं सोची ना कटारी ने दियो है मार, एक हूँ घुसी बोलो बोलो मेखा बड़ी बाबू छूट, जाओ छूटो पट्टा, आदमी को तो आदमी मार दियो, तमाम जेलखाना में खड़बड़ो बीत को और बाबो छूट गोह के छोट गो कैसे छोटो भाई एक काम कर बाजार को जा और कोई बने की दुकान तोड़ के एक कागज ला और एक कलम दबा दिला तो नि कौन कहेगा घुस मोखा मारगा अरे जाने कौन कौन का बिचारा का खोटा लगेगा कौन कौन तंग हुएगा कौन कौन परेशान हुएगा चिट्ठी लिख के चलेगा छोड़ जाएगा बाबू तो। बोलो कि भाई वाह आदमी को तो आदमी मार दियो और अब ऐसा भी काम करे वो भी तू तू अरे जाए भी है यार कोई कोई ना पकड़े जब पकड़वा जबड़ी बोलो मियो ये एक बात पता साई के एक तरह की रहे। के साई तो लीली भी लाल भी और काली भी तीन तरह की रे तीन तरह की रेह नरे कहते तो यार लाल का तो यहाँ के सुरा के घाटो नई के मुक्त खाद ब नौ को चो ठल ढाती एक फेड़ो ढूंढ के और इन कलम बनाई कलम बना के एक रंजीशो कागज लेके और इन दो लिखो हाँ जेल का दरजा पेश था और दिन निकलो और आप साहब कागज जो कोई देखे जो बांच जो कोई खड़ो हो जोई बाई चा के बची टपाल घुटरी लिख दी चिट्ठी सारे अलोर हो गो शोर फुलत जब हुई चोट करूंगो दूसरी जैसे तुरो ठाकर मारो है आज कह तो पिता खुदा मकश को छोड़ दे नहीं तू दुख पावेगो महाराज ओ महाराज या तो मेरा बाप पे छोड़ दे और नहीं अब को वार तो यहां पे हुए है अब को वार सोच लीजिए और जे कदी मेरा बाप के लिए तंगदस्ती करी तो अच्छी नहीं, नहीं। दोनों भाई रेल की पटली पटली रेल की पटली पटली चला डाल यहना के परे पड़ी छोटी बोलो के मेरो भाई ये अंग्रेजन का तार है अब नहीं मालूम जाने अदगर सु तार दियो है अब जाने खैर तरसु पड़ी छियो है ये तार है जान कोई गाड़ी आ रही है क्या बात के ये वो तार जिनमें कोई दूर दूर की खबर आ गई कि हाँ ये है वे तार जो यारू कौन क्या निकला मैं तो सरा तार है काटू बोले मेवखा बोले रे बेकू ये तो खैर फिर भी रही सी है राजा है पर ये अंग्रेजन का तार है ओ भाई चौधरी से कोस में का अंग्रेजन को राज तप रोहे नहर गाय एक घाट पानी पैर खा है ऐसो भी काम करे अंग्रेजन का तार है तो काय काय पर खड़ो हो जा तो के खा जाए बहना निकाल के आर। और मत चढ़ो और ई खड़ो हुती चक् लिखा के अरे नाम ये कागज लिख के ईद का के बांध दिए एक के इधर को अदर स्टेशन को बाबू ले जाए उधर को पड़िसल को बाबू ले जाए भाई बाघो राखी पाल में नाहर दो भाई रातार कटो अंग्रेज को जाद न सारी अनवर थर रा तो पड़िसल जाार बसता तो है अरे अनवर आर भाई मेरी बाघ घोड़ा की पाल छता मेज में डाटो तुकू तो राजा कागज लिखो पिता मेरे ऐसे डाटो जो तेरों बसे चक्कर जिसको को कागज वाकू दीजो भेज धीरे बंद करूंगो रियल को दख मेरे कहा करे अंग्रेज ओ महाराज के तो धीरे मेरा पिता छोड़ दीजो और नहीं धीरे रेल दियर को बंद करूंगो दख मेरे अंग्रेज कहा कर सके बोलो के भाई बात बढ़िया अब साहब ही तो ये बात तार काट के आ चोर सिज का पहाड़ को चलता हो जाए हाब उमद मैणो इनकी बाट के खा चोर से घूमट बैठा बैठो अब साहब जा जाके उमदा मैणा छो मिला के भाई, क्यों को? क्या भाई क्या बढ़िया क्या? या ने साहब जैसे कागज बचो तार को और हूं महाराज मंगल सिंह का कान खड़ा हुआ और या ने ऊपर तार दिया भाई तार काट के फेंक गो लिख लिख, लिख चिट्ठी दिए उपजो खुदा बकस को घुट रही चप्रो मेरा मदे उठाई हो महाराज ऐसे बात और हूं अजंट का कान खड़ा होने के राजी से क्या गोला लाठी ये क्या बात जब हूं सुतार आ गया राजा अपना राज को नाहक बांधे ताज के तो पकड़ घुचड़ी भेज दे ना तो करेगी अजंट की राज या तो घुसड़ी में को पकड़ के भेज दे आ नहीं राज से उतार दूंगा अजंट बिठा दूंगा और हां महाराज का कान खड़ा या ने भाई बेटा तमाम इतने महकमा कहाबराल बैठ के हुक्ट सूरमा असल सिंह धोतनी वैसे जायो ऐसो है कोई भूप करे मिर्जा पर डेरा जो कोई पकड़ घुचड़ी दाए ऐसो है कोई भूप करे मिर्जा पर डेरा जो कोई पकड़ घुटड़ी दिए माल तम तो घुचड़े ऊपर को दावे थे जाने काटो है तार जो कोई पकड़ घुरती वाकु में रुपया भरूंगा हजार हो भैया उसके लिए मैं बहुत मन मांगी नाम दूंगा काफी नाम दूंगा जो मेरे दिये पकड़ के लाई होने के भाई ठीक भाई ही तो ये बात और अब ये चला हूँ साहब महाराज मंगल सिंह को दौड़ो जा न चोट सिद का पहाड़ को नहार खेले ना को तो या माला में और एक भैंस बांध रखो पंटो नहार यहाँ पे आए और जब तू आगे गोले अब ये दोनों भाई चोट सिद का पहाड़ में और घूमता ढोल रहे तीनों का तीन गरवाल में ही निकल जाओ चोर सिद्ध आगे ये देखे तो पड्डो बांध रखो पड्डा देख के मेख घी बहुत जबरो चोर बड़ो कोई अब बोल तो माल देख के बड़ से बड़ मारो दो को तीन को चार को वो फिर जो पडो की चोरी करके लाके भी कितनी भीतर ओढ़ाक में बांधो चोर ना बांधो तो लाला महाराज मंगल सिंह के लिए बंद महाराज शिकार खेलने को आए को एक महाराज मंगल सिंह पंडा के शिकार खेले हरे के ना नहर की शिकार। को, हरे के शिकार जब ये पड्डो रेके गो बंधो देखे गो जब नहर या पे को जब महाराज गोड़ी देखो क्या अच्छो क्या हाँ क्या जा महाराज हमसे पहले शिकार खेल जाओ नहर के दोनों भाई हार मालान में बिंदु कहने ले लेके बैठ और हूं नहर की टेम हुई बड़ा प्या जैसे आयो साबिया ने आने कड़ी आई, कौन ने आ, जावे भरतो आ, सिंग जावे कूद तो भर तो आए कुट ऐसी गोली दी नहीं घोटी सिंह ने खाई है तीन कलांट एक में तीन कलाट खा तो हर चीज कान चोर काट के जेब में गेर लिया आर उनका लकड़ीन का पत्थरन का सड़ंग लगा लगा के आर साहब पड्डा मही को खड़ो कर दिया और दोनों भाई बिडान में और डोडा बैठगा कि जग भाई महाराज शिकार खेल के खेलन को आए गो तक कैसे शिकार खेल अब नहा खड़ो कर आर कराह महाराज की टेम आप हाथी पे आप जो भाई बेटा हा और संग झंड सौ आदमी को भी साढ़ से, सा से को सा और ये आया ये देखे तो आप हाथी पे हर साहब चुपदार नकीबदार बोल तो आ रहा है धान सा लगता आरो महाराज को घुसडी बोलो कि भाई मीख हाथ में दोनों भाई बैठा चुपक के और अब ये साब जा पहुंचा नहर हाँ नो फाड़ राखो पड्डा मही और सड़ सड़ंग खड़ो कर राखो जब जा के जब ठाकर ये बोलो हो दादा भाई ओ, दादा दलेल सिंह देख क्या मठा की मरोड़ है क्या खड़ियाली पूछ और देखो पाडा मही मेरा माता को दे को हाँ, थे के थे थे थे थे ही ही दियो दियो दियो दियो दियो दियो आज आज ये ना ना अभी आप तो मैं गोल, गोल। महाराज बोला कि कि तुम दियो के नहीं नहीं महाराज आपका आगे कौन दे तो पड़ो हाँ साहब गोली मरा मारा दी को जबी घुजड़ी खड़ो हो गए चुद्ध मुतो शिकारी को सुरह की मरी मराई हुई हुई मरी मराई मार ली की। आर मेव का बेटा में छल्ला पड़ रहा नेत्र भकड़ भकड़ कर रहा धन आंदुओ भर के हार साफ कंधक दोनों भाई जबी महाराज मंगल सिंह के हो भाई जवान एक बात बताओ मैं कहा भाई मंगल सिंह का राज में ना कोई धरे शिकारी पाऊ मैं तुम्हें पूछू पंछ्या तेरों कहा गांव क्या नाम क्यों भैया ये, ये मतलब तुम्हारा क्या गांव है क्या नाम है और ये तो उजाड़ और ये पहाड़ तो महाराज मंगल सिंह का ही मैं मंगल सिंह के अलावा कोई शिकार नहीं कर सकता ही बोलो के भाई महाराज तू ना जाने हमको क्यों भाई हम क्या जानते रह तो गया जा गया कितना जब भी कहकर चली गया जेल से निकल घुसरी वो किरी गया जेल सू निकल घुसी मोसू बोले लेर दुनाड़े हाथ ही पर झपट चलाई तारकू जैसे पंजो गाड़े है बाज हम तो तेरा चोर हैं हमने तू क्या पूछे है महाराज है महाराज हम तो आपका चोर हैं क्या पूछे हमने निकाल के ग्यारह रुपये चांदी का पत्थर पर रख महाराज आप महाराज हमारा हम आपकी रैयत है ये ग्यारह रुपये ये रखा बैठ कर उठा लो ये बोला कह रहे भाई कौन सो कह रहा हो तुम महाराज मैं महाराज नहीं तो ओ भैया महाराज तो कोई और है मैं महाराज नहीं तुम्हारी खबर हुई दाहोर में तुमको दे फिरंगी मार हम तो ठेकेदार हैं हैं ये अंग्रेजन का था हम तो इस रोज का ठेकेदार हैं ऐसा है के महाराज तो और है हम तो ठेकेदार हैं इस का ये बोलो के सब हमारे लेके तू तो ठेकेदार बन चाह कोई बन ये ग्यारह रुपया आपकी भेज कर अंदर जो आपको चाहे तो ले सकता मैंने कहा ठीक और के बाद महाराज जी ने भी चाहे तो लिए चाहे मत ले मगर ये काम कर कहा के पहले भी हम तो सुखे आया और अब भी कह रहा है अब तू उस पक कोल करार कर ले और ना कर तो हुए तो यार भी कह दे कि भाई मेरा मेरा छोड़ेगो ना जब ये मेरा नियम है आर मैं छोड़ दूंगा। कि देख भाई महाराज का दिन आ छोड़े ना के यार जाते जाते छोड़ दूंगा क्यों फिकर करता तो है साबित आग तीनू कपड़े बनवाते है खुदा बखश के लिए आर उसको रिहाई कर तो छोड़ दो जा भाई हमने तो बरी किया और इसमें भाई आपका लड़का है जो शैतान है ज्यादा वो बढ़ जाएगी बहुत अच्छा तीनों का तीन घूमता घूमता महाराज से बातचीत करता और कहाँ निकल जावे इधर को साहुड़ी वही को जैसे पहाड़ में घूमता डोल रहा तो उनके लेखे तो रात बिकसार दिन बिक्सार तो डर पे तो हाई ना नहीं नहार से डर पिया ने भगेर से डर पा नहीं तेजवा से डर पिया ने कोई आदमी से डर पिया दहशत करो उनको तो ना। और यार पहुंचा ना होड़ी की माना गोजरी हर यार का घड़ा में नहर हिलो पड़ो तो एक गाय कि जो तमाम गायन में यानी लाडली और जो बढ़िया बना रखी वो गाय जा और उसे नहर तोड़ना तो उस गाय को देख के मां न गुजरी की कपड़ान ने फाड़ रही केसर ने खसोट रही जार जार रोड़ी पछाड़ खा रही और बुरे तरह डे और ये घूमता ढोल रहा पहाड़ में जब भी बोल रहे मेो खांत कहा सुनो मे खां लाला चल के पूछने ने यार के बारी क्या बात है कि कभी बिचारी रोन लग जावे और कभी डर जावे कभी रोन लग जावे कभी डर जावे तो इसका रोना की और शुद्ध काट के आवाज सुन के और ये जार तीनों का उम्दो जाम दो मैं बोल रही भाई एक बात बता के तेरा घर का लड़ा के तू रहेगी नाउमेद के तेरा घर का लड़ा के तू रहेगी नाउमेद तू कैसे रो पहाड़ में अपनी तू बता गे कहा माता ये बता इस पहाड़ में तो क्या रो रही बिरी ये तो कोई तेरे बालक छोटो ना हुए या कोई तू तुने मारी हुए कितना बड़ा नुकसान जो बोल हो भाई बेटा या बात की मत पूछो जब ही कहे गुजरी ना मेरा घर का लड़ा मेरी उम्मीद टूटी ना ना मेरी कुछ बरग बही मे बात ने आज मेरी सिंग तुड़ गोहे गा हो बेटा मैंने मेवात ने एक एक शिकारी है एक से एक तगड़ो शिकारी है मगर मेरा बटको तो कोई मेवात में शिकारी तो जो ए, तमाम खड़क में खरक में जो सिराकी गाय ऊपर मेरा सिरा गोद रहा और मैं वह राख रही आज बेटा वही के माता जा रही है क्या बेटा में बोलो माता एक काम कर कहा भाई थोड़ बता दे सिंह कि हमारे मानस कर गे ले तेरो बदलो लेगा माता हम आधी ओ माता, अब माता सुबह वो, जहां वो रहता है सिंह उसकी थोड़ बता दे या हमारे साथ को याद नहीं करे अब तेरों बदलो हम लेगा जब गोजरी बोले कि रे बेटा सदनमत है जो तुमने इतनी बात कही पर मेरा मुहर मेरा जवान हो तो मारा बस की बात ना है। कैसे ई का ईसु नाम रो मुक्ता ना मरोता यार मारेगा मे खांुसडी बेटा हरा बस को ना का मेरी किस्मत का मेरा मुकद्दर का तो बेटा या तो घुस मेो खां भले ही मारे नहीं क्या हा बस की बात ना है। ये बोलो के मेरी माता तक हम तो घुस मेो खां तो है ना मगर एक बात जरूर कहा जब कौन कहता है घुसड़ी हम का उनका खेले संग शिकार हम का उनका रहता येदार हमको अकल बतावता संग में खेले करे शिकार कर हम का काता का का है उनके संग हम खेले करे मैं ठीक आखिर कुछ आके बात आ की जची कान के गुजरी के उन्हें तो भाई ले चलो उन्होंने कहा बेटा ये तो गाय है देख लियो जो मेरी पछाड़ी और बेटा अब यहाँ पे आहारा पे उजो आने के तो तो जा बैठ और हाँ साहब दोनों भाई माला बना के इस बीच को बैठ जाते हैं और हंस सिंह की आहरा पे टेमाना टेमारा होई और ने ढोपी ओपी चढ़ाते के और तैयार करना रहा हो भाई आधी रात निखंड सिंह ने बाग उठाई और दुनाड़ी लेर बैठ गया दोनों भाई सिंह जावे कूद तो भर तो आए फुलांक ऐसी गोली घोटड़ी जादना वाने खाई है तीन गुलाम एक में तीन गुलाम ने खाई कान चोर काट के आर या मार के और ये गोजरी के पे जा माता हाँ बेटा बाई कान चोर तो काट के लिया जेब में डार सुनरी माता गुजरी जा हमने तेरो मेट दिया लखार देखे तो सिंह बोले के बारे मेरा बेटा वाह बात सिंह चहारो बाप सिंगनी तेरी माई सिंह चहारो बाप सिंगनी तेरी माई और हो हाँ, बेटा खुशी खुशी होर जादना गुजरी खुशी होर गुजरी जार नह बात एक सुनियो भाई सिंह त्यारो बाप सिंगनी तेरी माय हो बेटा बाघोडा की पाल में सिंह त्यारो बाप है सिंगनी तेरी माय मेरी यही नाम है बेटा एक भैंस दो गा हो बेटा जाओ खरक में सु गा अच्छी स्वच्छ हरी माता सब दियो सब कुछ हमने क्या करना है बेटा क्यों एक एक गाजे गाजे जा दो जाओ जाओ और चार ले तीन उनके लिए ना उन्हें माता तेरू सब कुछ ओ माता खैर तेर तो हमारो विश्वास रखे नहीं ऐ आरोप सुन लें कैसे ओ माता अगर जे हम ऐसे नाम देता तो जाने कितना खकन भर देता सुन रही माता बात बात का बड़ाई सारा सुन रही माता बात बात का बड़ाई सारा ऐसे हम लेता फिर इनाम खरक भर गए जाने कितना खरक भर जाता मेरी बाघोड़ा की पाल है जासू चढ़े सिंकुरूप रूप मुशु कहे है कहे है घुचड़ी आसू कहे मेरो ओ माता वही घुचड़ी बेखा हम ही जब तक तो गुजरी कड़ी ने थोपड़े शाहबाश मेरा बेटा जैसी त्योहारी तारीफ ही और जैसी त्योहारी सुना बेटा हकीकत में ऐसा ही पाया या मार के नहारे और ये चला हर मजल कौन कहां नार पहुंचते हैं आ वाई चोर सिद्ध का पहाड़ पे चोर सिद्ध का पहाड़ में एक दो रोज रह के आर फेरिया चला कहा ना पहुंचते हैं वही महादेव का गुमट में झर में महादेव का गुमट में आ दो घासो लिखी जो चोर कहा इनके रूप का ब्याह ब्याह रूप का अब ये साब भात नोत कुआरी खान पर खान अब इनके पीए जिन जमाना में काइन को चलन जेवर को के पछेली बांकड़ा बड़ा और झूम और हाथ रही अब इनके किक पड़ खुदा बकस का घोचड़े हुए झिर में रह रहा है जैसे महादेव पे आके देखा नाम बोल और हूं सागली जा रखी कौन ने मानक उम्र भाई पिरोज पर उमराव ने चुगली जा खाई झिर में देखा घोचड़ी सो में हूं दोनों भाई ओ जमादार ऐसे एस ऐसे बात अच्छा जब उमराव हाँ जमादार। भाई पकड़ किसनगढ़ भेज दूल को चाह तेरा मैं पकड़ू स्टालिन इनको बोलू तू कहा उमरा क्यों भाई अगर जे मैं तेरा स्टारिन ने पकड़ दू तो उमराव मेरे नाम दिए उन्हें तेरे लिए राज जमादार बहुत काफी नाम दूंगा कहा उन्ने पकड़ किशनगढ़ भे दे मथु च मनसू जाए सौ रुपया फेंटो पाग दू दूंगो तोलू वाड़ी एक दूध पीड़ को गा पाग रुपया नाम ए पर भेज दे बहुत अच्छा आप साहब जमादार लोभ में लालच में आके और अब इनने पकड़न को चढ़ाया जमादार और नहीं जमादार का और वारे करवा में झिर में ए पर लो लो है पर साहब जो ऐसी चीजें जो भी ना क्या गोहे जमादार लालच में आके और फट ने पकड़ चल दिए और ये जात जामी बोलो रे घुसने बोलो मे खा हा के बड़ी अब कोई रोवती को रखा नहीं कैसे भाई जमादार चढ़ सिपाहीदारे ली ना घेरी डोले मौत काल का यही करी ना घेर की चौकी घेर के कहें छोड़ी रा ढांडी खाना मेवरा अब तू मोसो चपर कहाँ थे जा के रे भाई मे की छोरी बहुत गया हो मगर आज मुझसे जाओगे जब तुम्हारी मालूम पड़ेगी बोले बोले भाई यह जमीदार जमादार को पोड़ो हो मे का अब अड़ी भी बदल गो तब सभी भी ठिकाऊड़ो अपना ना है। जबी मी घुजड़ी कह रहे मेखा ओ भैया हिम्मत का त्याग ले के है घुजड़ी बात सुन ले भाई अंग्रेजी की को आई। अंग्रेज जी की जे हम राज ना करे रिहाई ना कोई धरे साथ वैसे गिड़े जाने जीनी जिंदगी वही बंधावे धीर गोड़ी बाहे न दल में आज मेरा तो बगद मेख हा अब जमादार ने घेरा खुदा पकस को छतरी हार घटड़ी इसने करम हुई आई मने करो मानो नहीं राखी घनी मरो ने झर में छाती दिन एक में चोटी जमादार के गिरते भग पड़ी दुनिया में जब दुआ साथ सो जो से की भीड़ गई हार वास आगे मार के फट टी इतकुआ जी की घाटी में ही घूरी अब साहब ये भात नो तड़को जा कछा टान में और गहना खोल खोल के धर लिया पड़ रही फिरोज पर में जमादार मारा की जब जाके ये घाटी में बैठा और ये घाटी जाता है चलता। दो जब जाके नी घुचड़ी कह रही बावड़ी ओ छोरियो हाँ भाई एक बात सुनोगे कहा के भाई कहा बात कहे एक बात बताओ तम सुुचड़ी बेवखा सुनियो कान लगा, मैं तमने पूछू बावड़ी कैसे तमने ने अपनों गहनों धरो है उतार अरे बावड़ी चारे बाकड़ा पछलीन की निशानी दीख हंसली की निशानी दिख रही बड़ान की देख देख रही, रही। बताओ तब नहीं गहरों का उतारो है अरे के ना रे भाई भाई भाई हो जाने तब कहां का हो कहां का ना हो हम तो गहो कहा अरे के ना जब भी तो कैसे उतारो है जब भी बोले रे भाई तु पता तो ना कैसे ओ भाई खुदा बकस के सुख दिन की फ्रेद झिरमे मारो जमादार के कुएं पड़ती पाई नाव जासू डर लगे हलहल का घुचड़ी जासू है मेवा अरे भाई खुदा बकस बत का बताया घुचड़ी मेखा उनके जबी बोले कह चेरो कहा नाम है मेरा नाम तो गार भी और केरो के नाव के मेरो नाव सायी अरे बावड़ी वो बावड़ी बहाड़ो कहा की हो था? के भाई घास हो की, आई कहा सो के भाई हम नो गाँवों में ब्याहेंगे भाई या का भी छोरा को ब्याह है मेरा भी छोरा को ब्याह है सर भाई हम भात नोतड़ को जा रहे हैं जबी गार भी बोली के भाई बात ऐसी है मेरा भाई याके तो तो के देख आके तो पिहर जाएगा ये तो अपना के छाती खोल के जा रही भात नोत और भाई मेरे कोई है ना भाई मैं तो ये भेजिए और जो गांव शाम रात की थड़ी है वहा पे धर दूंगी भाई अब मेरे लेखे तो बीस बीस वो एक साल अब जब मेरे कोई हुआ तो जब तो मैं छाती खोल कर अपना अब भाई काई के मालक घट बैठेगो, खुदा घट बैठेगो। तो भाई टेम पे ढेर रुपया से से मेरे है और भाई आके तो बोझ भाई आके भतीजा के याके तो कौन सी है? के भाई है। अच्छा तो भेल अच्छा तो और बहन चेहरा भाती चेहरा पिहर हमने हमने कहा अरे बाहरी हमने ज़मीदार लूटो नहीं ना सतायो मेव सुनियो बावली तम तो हक करो हमीर आज तक हमने कोई गरीब आदमी सताओ का आपस में करोए काम ने हमने तो हमने जो चोरी अन्याय भी करे है तो राजा रही कह पर तेरा भाती बहन हम है ला हम देगा तेरे भाई दिल में बोले के रे भाई तम दे लियो भाई। अब या के पानी ना पचेगा ये चोर हरामी कौन के ये सिलुता आमिर कौन के वो अब जब गांव बस्ते में काई के सिर पार जाती तो कोई ना कोई जा आप भी ना आता तो अपना कोई टहलुआ या मीरा से काई ये को को मगर अब कौन आप काम ले लियो भाई आखिर गुड़ हो जाती हार हे हुआ में भेज बंदी हो कहा घुल्ट अस्ट तीन टुक बराबर का हिस्सा होगा वह भेल एक हिस्सा तो ये एक एक को दे दियो एक घुचड़ी ने लाख लियो एक उमदाणा को दे दिए इन तारीख दिन टेम सब कुछ इन्हें पूछ लिया के भाई का टाइम हमने कभी ये काम देखा है कहा टाइम भाती लिया जाए करे हैं कैसे कैसे कायदा करना है भैया हमने तो कभी खड़खाई भड़ आई हमने तो कभी ये काम देखा ना के भाई बहुत अच्छा अब साहब तारीख दिन और कागज में देख के और अपने वो अपने भातो तो को चलेगी अपने है अपने चलेगी चंतनों को चलिए जातो तो अपना घर को उसके लिए जिन्हें ग्यारह की इक्कीस रुपया दे दिया चले बहां डाट ये तेरा किराव भाड़ा का है तेरी चूड़ीन का है और मालक को याद रख के तेरे टाइम पे हम आया रहेगा भाई देगा वो जो कुछ हमारे बस को है, है तो। चलेगी अपने घर को अब साहब रोजीना की रोजीना व कागज देखे दिन संभाले कि भाई आज फलानी तारीख होगी धीरे फलानी तारीख होगी परसों होगी नो ना हुआ क्रम कांकर को मेड़ होने के जो तारीख भी नजी आ जा एक दो दिन रहा ही बोलो कित बड़ी मे देख भाई वह छोरी को हमने दिया हमने विश्वास ला ला भात वह छोरी की जरूर भर चल और अब साहब जाऊ ते माई और अब ये तीनों का तीनों चला धर्म जल धार, धार को कहा जा पहुंचा जुड़ा हार तीनों का तीनों दिन बाजार घूम बाजार घूमो दिन अब साहब बाजार घूमता शाम को जैसे, कुछ इन दुकानदारों ने अपनी दुकान बढ़ाई तो एक बढ़िया की दुकान में नोटन को घाटन बजा जाके कपड़ा की दुकान थान, थान लग रहा जब दुकान बढ़ाई बंद करी दुकान जब साहब घूम दो मैणो और वह दुकान के आगे खड़ो और रकम भी धरते हो देखो बोरी रकम और कपड़ा वपड़ा भी वह देखा फट हाँ बचा के उस दुकान के और एक गोबर की चुट्ठी लेके के निशान लगा